नमस्कार मैं हूँ हेमलता आपके पार्श्व गायिका आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो ओम शांति भारों भरोसे नमस्कार आप सुन रहे मोदी नाइनटी पॉइंट फोर सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं आज संडे है और एक बज चुके हैं एक बजे आप सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सुनते हैं जिसमें हम लोग सिक्सटी प्लस वालों को बुलाते हैं और उनका सम्मान करते हैं उनकी कुछ खास बातें आप तक पहुंचाने के हमारा जो प्रयास है वो जारी हैं और आप इस कार्यक्रम के माध्यम से काफ़ी अच्छी बातें सुनते हैं और जिस भी जगह से वो व्यक्ति आता है उस जगह के बारे में हमें पता चलता है और जीवन के जो किटे मिट्टे अनुभव है वो सारी चीज़ें हम लोग बखूबी इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनते हैं तो आइए आज के इस्लामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र गोयल जी हैं जो दिल्ली बहादुरगढ़ से बिलोंग करते हैं और काफ़ी समय से जो है इस जगह पे आना जाना उनका चलता रहता है शांतिवन वगैरह और बहुत ही अच्छे व्यक्ति है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं वो सेवा भी करते रहते हैं और अपना निजी कारोबार भी करते रहते हैं तो आइए सुरेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम नमस्ते नमस्ते सुरेंद्र जी हमारे सभी श्रोता आपको पहली बार सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में हमारे सभी श्रोताओं को बताइए सबसे पहले तो रेडियो मधुबन के श्रोताओं को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार नमस्कार जी जी और सबसे पहले जो हम अपना परिचय देते हैं तो हमारा जो रहने का जो स्थान है हम बहादुरगढ़ हरियाणा से हैं अच्छा और ये दिल्ली बॉर्डर के पास में पड़ता है नहीं, नहीं। और हमारा जो लाइफ का जो अनुभव है वो बहुत ही समूत है मतलब कोई भी जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा हमें कोई संघर्ष नहीं करना संघर्ष नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरा जो जीवन है वो बहुत ही मैं कहूँगा परमात्मा की कृपा समझ लो या हमारा परिवार की ऐसी थी या हमारी अपनी कुछ सोच ऐसी थी कि कभी भी हमने अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति से परिवार से या समाज से कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की हमारे साथ वाद विवाद की पोजिशन नहीं आई क्या बात है मेरे परिवार में मेरे पिताजी का शुभ नाम रामेश्वर दास गोयल गोयल हैं और वो टीचिंग लाइन में थे टीचिंग प्रोफेशन में थे और उनका जो जीवन था वो बहुत ही सादगी से भरा हुआ था और बहुत ही प्रेरणादायक था सदा ही स्कूल में जो बच्चे आते थे उनके कल्याण के बारे में सोचते थे कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो शिक्षक होते हैं वो अपना कार्य सिर्फ उतना ही कर पाते हैं जितनी उनकी ड्यूटी होती है परंतु मैंने अपने पिताजी को देखा कि वो ए, सर्विस लाइन में फिफ्टी टू से नाइन्टीन फिफ्टी टू से फिर ए, टीचिंग लाइन में थे जॉब में थे और एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुए नाइनटीन में और उनका जो जीवन मैंने देखा कि वो हमेशा स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे और उनकी भावना ये रहती थी कि बच्चे जो हैं स्कूल में आगे जाएँ पोजीशन करें और उनका कुछ नाम हो और जैसे स्कूल का समाप्त भी हो जाता था तो एट्थ के और टेंथ के जो बच्चे होते थे तो उनको वो विशेष रूप से उनको एक्स्ट्रा कोचिंग देते थे और विदाउट कोई फीस के या किसी प्रकार के कोई एक्स्ट्रा उनको किसी प्रकार का लालच नहीं था सिर्फ एक ही था कि बच्चे जो हैं पढ़ के आगे जाएं देश का नाम करें परिवार का नाम करें और अपने जीवन में सफल हों तो वो जो प्रेरणाएं थी हमारे परिवार के जो संस्कार थे वो देखते थे क्योंकि मैं भी टेंथ तक और टेंथ तक मैं भी उसी स्कूल में पढ़ा जिसमें हमारे पिताजी टीचर होते थे तो मेरा भी जो संस्कार थे जो पिताजी ने दिए थे तो उसी अनुसार हमारी पालना हुई और उसी अनुसार हमारी जो है कहना मैं है मैंटेलिटी बनती चली गई और वही हमारी सोच रही और इस सोच की वजह से हमें कभी भी किसी भी प्रकार का जो विकारी संघ है या कोई बुरी आदत है या कोई बुरा संघ है उससे हम बचे रहे और माता श्री के बारे में बताइए और माता जी हमारी उनका नाम श्रीमती कमला देवी कमला देवी था उन्होंने अब शरीर छोड़ दिया है 96 में तो वो भी एक बहुत ही क्या धार्मिक धार्मिक रूप से हम कहेंगे कि उनकी बहुत रुचि थी और परिवार को एक रख के चलती थी और हम परिवार में हम सात भाई बहन हैं आ, उसमें पांच भाई और दो बहनें। इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी और इतनी सब कुछ होते हुए भी हमने कभी भी किसी भी प्रकार की आपस में भाई बहनों में प्यार सने रहा और एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को आगे बढ़ाने की हम कोशिश रहती थी हमारी और परिवार में कभी भी हमें ये नहीं रहा कि जैसे आज हम देखते हैं कि दो या तीन का ही परिवार होता है तो आपस में मतें जो होती है वो अलग अलग होती है परंतु साथ भाई बहनों का हमारा परिवार होते हुए भी कभी भी हमारे परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात खींचतान नहीं रही जो पिताजी जिस सैलरी में हम काम करते थे उसी में हमें आनंद आता था उसी में संतुष्टता थी और कभी हमारे भाई बहनों ने कभी ये नहीं सोचा कि हम ये होते थे वे करते थे किसी के बारे में हम सोचते ही नहीं थे हम ये सोचते कि जो हमारे पास परमात्मा ने दिया है वो बहुत ज़्यादा दिया है और इसी में हम खुश रहते थे और आपस में जो है एक दूसरे का साथ देते थे और सभी ने पढ़ाई अपनी रीति से अच्छी अच्छी की चलिए सुरेंद्र जी बात ही अच्छी बात आपने बताया अपने परिवार के बारे में और जब संयुक्त परिवार होता है या सब मिलके एक साथ रहकर अपने जो भावनाएं हैं एक दूसरे के प्रति प्यार का होता है तो वहाँ पर स्मूथली सब कुछ अच्छा चलता है तो बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा बहादुरगढ़ हरियाणा के पास में है तो वहाँ का समरचना जिस गाँव में आपका जन्म हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मेरा जो जन्म है क्योंकि हमारे पिताजी की सर्विस थी तो कई किसी किसी स्थान पे जाना पड़ता है तो मेरा जो है जन्म स्थान जो है कलानोर है जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में आता है और मेरा जन्म 24 दस उन्नीस को हुआ था और आसपास सारा जो है वो ना तो गांव है ना शहर है एक टाउन के रूप में है और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो मेरी जो क्या नाम शिक्षा या पालना को बचपन को हो तीन चार स्थानों पे मेरा जो है व्यतीत हुआ अच्छा हाँ <laughs> एक स्थान पे मैं नहीं रहा और मेरा स्थान तीन चार स्थानों पे बदला तो मैट्रिक तक मेरा जो स्थान था वो तीन चार स्थानों पे बदला और मैट्रिक के बाद जो मैंने ग्रेजुएशन जो की वो वैश्य कॉलेज रोहतक से मैंने कॉमर्स की बी की तो वो हमने रोहतक रह के की और उसके बाद फिर हमारा जो है ना क्या नाम है बहादुरगढ़ के अंदर फिर हम स्थायी रूप से सुनिंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारी सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि अगर एजुकेशन फील्ड में आपके पिताजी रहे तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता होगा और उस अनुसार फिर आप लोगों का भी वो चीज़ें देखने पड़ती इसीलिए आपका एजुकेशन अलग अलग जगह पर हुआ तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे कि हमारे जीवन में काफ़ी जो चीज़ें हैं कुछ बचपन की यादें बनी रहती हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ बचपन की यादें जो आज भी आपको ताज़ा कराती हैं है कुछ यादें बताइए तो बचपन में ये था कि हमें जो है ना हर प्रकार का शौक़ होता था पढ़ने का भी शौक था तो खेलने का भी शौक था और घूमने का भी शौक था हमने अपने सारे शौक़ पूरे किए और खेलने में जो है न मेरी रुचि जो है वो सभी गेमों में होती थी जैसे उस समय हमारे पास ए, मैट्रिक तक हम स्कूल के अंदर हॉकी ज़्यादा खेलते थे और मैं बैडमिंटन भी खेलता था और फिर जैसे क्या नाम मैं ए, हम कबड्डी भी खेलते थे तो हमने जो है थोड़े थोड़े करके सारे गेम हमने वहाँ पे खेले सभी गेमों का हमने इंजॉय किया जो पहले गली में खेल खेलते थे छोटे थे तो गलियों में आपस में छोटे बच्चों के साथ खेलते थे तो उसमें भी बड़ा इंजॉय किया और थोड़े से बड़े हुए स्कूल में जैसे फिफ्थ के बाद हुए तो उसमें भी हमने खेलों में पूरी रुचि ली और फिर एट्थ स्टैंडर्ड तक आए तो फिर थोड़े से बड़े गेम शुरू हुए जैसे हॉकी खेली हमने और बैडमिंटन खेला तो उसमें भी हमने बड़ा इन्जॉय किया और वो जो उस समय का जो हमारा माहौल था वो इतना अच्छा होता था कि इन गेमों में खेलने में जो है हमारी हर प्रकार की उन्नति होती थी मानसिक उन्नति भी होती थी तो शारीरिक भी उन्नति होती थी तो उस समय कोई ऐसे ये गेम नहीं होते थे कि जो आज हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो घरों तक सीमित हो गए हैं उस समय हम घर से बाहर भी खेलते थे ग्राउंड में भी खेलते थे और किसी भी रूप में खेलते थे तो हमें किसी भी प्रकार का ना मौसम का असर होता था और ना किसी प्रकार की हमारे उसमें होती थी बल्कि हर चीज़ हमें अच्छी लगती थी और आपस में जब हम खेलते तो प्यार और स्नेह भी बहुत होता था और इतना अच्छा लगता था कि वो समय जब हम याद करते हैं बचपन के दिन भुला ना देना आज हैं से कल भूलाना देना।, देना तो वो भी अपने दिन थे बहुत आपस में चिटचट भी करते थे तो कोई बुरा भी नहीं मानते थे या कोई भाई बहन आपस में कोई रूठ भी जाते थे तो मन मन मन भी जल्दी जाता था कोई इस प्रकार की आजकल हम देखते हैं कि आजकल तो लड़ाई या झगड़े दूसरे रूप में बदल जाते हैं उस समय तो बहुत प्यार से नहीं होता था और आपस में कोई मतभेद भी होता था तो दो भाई दो दोस्त आपस में मिल सब ऐसे ही भूल जाते थे जैसे कोई बात हुई ही नहीं हो <laughs> चलिए सुरेंद्र जी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं हमारे श्रोता भी बचपन में चले गए होंगे अपने बचपन में तो चलिए बचपन की बातें तो बहुत ही मज़ेदार होती हैं याद हाँ। करके खुशी होती है चेहरे पे मुस्कान आ जाती है तो चलिए आपके चेहरे की मुस्कान बढ़ाने के लिए एक खूबसूरत गीत अभी सुनते हैं आप सुना है रिड मत बन पर सलामी ज़िंदगी सुनते रहो मुस्कते रहो स्नार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही प्यारे सी जो गीत है आप सुन रहे थे बचपन के दिन बुला न देना ये बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना और सुरेंद्र जी भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते करते इन गीतों का लाइन को भी याद किया था तो चलिए बचपन अपने आप में एक ख़ास है हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बचपन हर बार उसे मिले लेकिन समय के साथ साथ वो चीज़ें बदलती हैं और फिर हमें जो है बचपन की यादें जो है समय बीतने के बाद बहुत याद आता है और उस समय हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम बड़े भी होंगे <laughs> <नहीं। laughs> और बड़े हो जाते थे तो तब तो पता चलता है कि हम फिर से छोटे क्यों नहीं हो सकते तो चलिए ये तो जीवन का एक रंग है जिसे हम सभी को सैन करना है आगे बढ़ना है तो जीवन के हर रंग में हमें खुश रहने के लिए एक जो है विचारों की सिलसिला को हमें देखना होता है हर व्यक्ति अपने विचारों से दुखी और सुखी फील करता है तो इसी हमें अपने विचारों को अच्छी तरह से एक ट्रैक में रखना होता है बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद जब साथ मिलता है उनकी बातें अगर हम याद रखते हैं तो जीवन में जो है एक सही ढंग से हम लोग कार्य करते हैं जब हम लोग बड़ों की नहीं सुनते हैं या उनके अनुभव को नहीं सुनते हैं तो जीवन में कशमकश रहता है मुश्किल आते रहते हैं लेकिन एक अनुभव अगर किसी का हम लोग सुन देते हैं तो एक शक्ति मिलती है एक ताकत मिलती है तो आइए सुरेंद्र गोयल जी से फिर से मैं जानना चाहूँगा जैसे कि हम लोग अपना आ, करियर बनाना चाहते उस समय जब आप अपना आप, पढ़ाई पूरा कर चुके थे तो किस तरह का आपका मनोस्थिति था और क्या करना चाहते थे और क्या हुआ मेरा जो जिस टाइम करियर शुरू हुआ मैंने ग्रेजुएशन पूरी की तो मैंने बी की थी और बी उस समय जो है बहुत कम बच्चे करते थे ज़्यादातर आर्ट्स वगैरह लेते थे हुँ, हुँ, तो मेरा मन सी ए करने का था परंतु कुछ समय अनुसार क्या कि घर घर में मैं बड़ा होने की वजह से हम पांच भाई हैं पांच भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ और उसके बाद हमारे छोटे भाई हैं तो उस समय क्या ना मैं पिताजी हमारे सर्विस में टीचिंग लाइन में थे तो मेरा मन ये करता था कि थोड़ा सा बिजनेस लाइन में आया जाए तो थोड़ी सी ए, परिवार में और आर्थिक थोड़ी सी और ज़्यादा तरक्की होगी तो ये सोच के फिर मैंने जो है अपने बिजनेस को अडॉप्ट किया और सीए का जो मेरा जो प्लान था उसको मैंने थोड़ा सा साइड में रखा और फिर सेवेंटी के अंदर मैंने अपना व्यवसाय बहादूगढ़ के अंदर प्लाईवुड एज ए बिजनेस में प्लाईवुड के रूप में शुरू किया सेल और सेल अच्छा और पर हाँ, ट्रेडिंग के रूप में तो ट्रेडिंग के रूप में मैंने प्लाईवुड के रूप में मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया और उसमें मेरा छोटा भाई वो भी मेरे साथ रहा तो वो अनुभव मेरा जो है वो बहुत अच्छा रहा क्योंकि उस समय क्योंकि देश हमारा तरक्की कर रहा था और लोग बाग जो है घरों के अंदर थोड़ी थोड़ी सी जो है वो इंटीरियर में आने लगे थे और प्लाईवुड और ग्लास का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा करने लगे थे तो इसलिए जैसे ही हमने वो जो व्यापार शुरू किया तो वो व्यापार में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई क्योंकि मन एक आ, हमारी मन ठीक थी, थी, थी, थी और दूसरे जो है कि मैंने अपने आप में ये निश्चय किया था कि हम ग्राहक के साथ एक ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे कि जैसे अगर हम किसी के पास जो है जाते हैं जो मुझे चाहिए वो मुझे जो है क्या नाम है इस बात की अंदर रहती थी कि जो घाक आए वो सेटिस्फाई होके जाए और जो चीज़ हम उसको दे उसकी वैल्यू उसको मिले उसके साथ किसी भी प्रकार की चीटिंग या किसी भी प्रकार की उसकी ये ना रहे की डिससेटिस्फाई है तो वो एम मैंने जो है रखा था तो उस एम की वजह से मुझे कि व्यापार के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई और धीरे धीरे हमारा व्यापार बढ़ता रहा और हमने अपने परिवार में प्रोग्रेस करते रहे हु. और बहुत ही अच्छा जो है मुझे लगा किसी भी प्रकार के आज हम देखते हैं व्यापार के अंदर बहुत प्रकार की जो है रुकावटें आ जाती है कोई फाइनेंशली आ जाती है कोई गवर्नमेंट की वजह से आ जाती है या कोई अपने एम्प्लाई की वजह से आ जाती है परंतु हम सब ने एक पूरा अच्छा समय जो है इसमें निकाला और व्यापार हमारा सफल होता चला गया जी जी सुरेंद्र जी एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि अच्छे सफल व्यापारी बनने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है संजन जी व्यापार के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान जो रखना है वो हमें एक तो ये चीज़ रखनी है कि जो चीज़ हम अपनी सेल कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके प्रति हमारी जो है दृष्टिकोण बड़ा क्लियर रहना चाहिए क्योंकि आज कस्टमर जो पैसे देता है उस कस्टमर को उसका पूरा उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए कोई ये ना हो कि उसमें क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत प्रकार की जो है क्या नाम है मिक्सचरिटी आ गई है कि कहते कुछ है देते कुछ है परंतु अगर आपको व्यापार के अंदर सफल होना है तो व्यापार के अंदर जो आप चीज़ सेल करते हैं या बनाते हैं वो एक होनी चाहिए उसमें किसी भी प्रकार की मिक्सचरिटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम देखते हैं कि व्यापारी को तो एक प्रॉफिट जो एक हम तय करते हैं वो मिलता है चाहे हम चीज़ अच्छी बेचें या बुरी बेचें तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ बेचें जिससे हमारे देश को भी पूरी उसकी क्या नाम है जो टैक्स पद्धति है वो मिले और जो कस्टमर है उसको भी जो सामान हम दे रहे हैं वो सामान पूरी कीमत का मिले और किसी भी प्रकार की उसके अंदर मिक्सचरिटी ना हो अगर हम उन वैल्यूज़ का अपने व्यापार में ध्यान रखेंगे तो व्यापार बढ़ेगा घटेगा नहीं लाभ जो है क्या नाम है एक शुभ लाभ होना चाहिए लोभ नहीं होना चाहिए व्यापार के अंदर शुभ लाभ हमें रखना है जैसे हम दीपावली पे जब दीपावली मनाते हैं तो लिखते हैं शुभ लाभ आज हम देखते हैं कि ना तो शुभ रहा और ना लाभ की जगह लोभ हो गया है <laughs> तो हमारा जो है क्या नाम है दृष्टिकोण जो है वो ग्राहक के प्रति दृष्टिकोण ऐसा पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ग्राहक खुश ग्राहक ग्राहक तो भगवान का रूप है अगर वो खुश तो हम खुश क्योंकि जो पैसा घर में जो आएगा मेरी जो सोच है अगर पवित्र पैसा घर में आता है तो वो शांति भी लाता है सुख भी लाता है और उससे हमारे भाई बहन या बच्चे हैं उनके अंदर भी संस्कार अच्छे जाते हैं और हमारा जो पैसा है वो दूसरी चीज़ों में फिर ख़राब नहीं होता है आज हम देखते हैं कि कोई पैसा घर में ऐसा आता है तो उसमें कोई ना कोई बीमारी लेके आता है या कोई मुकदमे लेके आता है या कोई वाद विवाद ले कर आता है तो उससे जो हमारी मानसिक शांति है वो भंग होती है नहीं। नहीं। तो परिवार के अंदर हमने व्यापार के अंदर ऐसा अगर हमारी सोच बन जाए तो हमारे मन में शांति भी रहेगी और पवित्र धन भी आएगा वो पवित्र धन जो है वो हमारे परिवार को संस्कारी बनाएगा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को कहीं ना कहीं एक मैसेज मिल रहा है कि किस तरह से हमें बिज़नेस करना चाहिए बिजनेस करने के लिए दो बातें जो है सुरेंद्र जी ने बताई एक तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है दूसरा आप ऐसी चीज़ों को रखें जो भी मैनुफैक्चरिंग करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं वो लीगल हो ताकि सरकार को भी टैक्स मिले और कस्टमर को अच्छी चीज़ें मिले ये दोनों तरफ से आपको जो है जहाँ से आप माल बनवाते हो या लेते हो वो चीज़ें भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और जब कस्टमर को आप डिलीवरी देते हो तो वो भी चीज़ें उनको खुशी होना चाहिए तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं इससे बहुत अच्छी बात आपकी लगी मुझे कि कहीं ना कहीं से हम लोग अगर कुछ भी खरीदते भी हैं तो मुनाफा तो हमें उतना ही मिलना है तो फिर क्यों ना हमें अच्छी चीज़ों को ही डील करें और जो भी अगर हम लोग ऐसा कोई दूसरे रास्ते से कुछ चीज़ें जो है ज़्यादा लोभ की वजह से करते हैं तो उसमें नुकसान भी हो सकता है तो वो फिर एक तो नाम भी ख़राब हो जाता है और प्लस हमारा नुकसान भी होता है तो ये चीज़ों से बचने के लिए विधिवत अगर हम लोग जो सिस्टम बना हुआ है उसी सिस्टम से अगर हम लोग व्यापार करते हैं तो उसमें सभी को बेनिफिट मिलता है तो आई आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और जैसे कि प्लाईवुड के बारे में आपने बताया अपना प्लाईवुड का जो बिज़नेस है आपने शुरू किया उस समय आपको किस किस तरह के बिज़नेस के बारे में आप सोच रहे थे क्या डायरेक्टली किसी से आपको क्या अनुभव था कि कैसे हुआ ये चीज़ें ये जैसे कहना ना मैं कोई भी व्यापार शुरू करते हैं तो दो तीन बातें बुद्धि में रहती है परंतु मेरी बुद्धि में जो है वो एक ही बात रही क्योंकि क्या है कि हमारे जो जिस समय मैं, मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो एक साथी था हमारे भाई थे हमारे तो उसने कहा कि उनका एक दोस्त है तो उसने कहा कि ये प्लाईवुड का जो काम उसने किया तो उसमें उसने अच्छी तरक्की की तो वो उस वो रूप मेरे सामने था कि मेरे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव आया ही नहीं नहीं तो हम देखते हैं कि कई अल्टरनेटिव आते हैं तो मेरे पास एक ही अल्टरनेटिव आया और वही मैंने किया <laughs> तो इसलिए क्या है कि मेरी बुद्धि जो है इधर उधर गई नहीं और संकल्प एक होने से एक दिन हाँ तो उसमें जो है सफलता भी फिर जल्दी मिलती है क्योंकि कोई भी अटब था ही नहीं बुद्धि में बस यही करना है और वही किया और उसी में हमें सफलता भी मिलती चली गई और उसके बाद फिर मैंने जो है ना थोड़ा सा अपने पास जैसे ही जैसे थोड़ा समय बढ़ता गया तो जो मेरा साथ छोटा भाई था तो वो उस बिजनेस को संभालने लगा तो फिर मैंने अपना थोड़ा सा रियल स्टेट का भी कारोबार थोड़ा सा शुरू किया और रियल स्टेट में भी मुझे सफलता मिली और उससे भी काफ़ी मुझे लाभ रहा जी जी चलिए सुरेंद्र जी, जी काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता हूँ हमारे युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने करियर को अगर बनाना चाहते हैं बिज़नेस भी एक अच्छा मौका है जहाँ पर हम लोग किसी भी बिज़नेस को शुरू करते हैं तो एक सिस्टम के माध्यम से शुरू करते हैं तो सफलता निश्चित तौर पर हमें मिलती है हाँ लेकिन थोड़ा सा मेहनत ज़रूर है कुछ साल भर आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके बाद आपका एक बिज़नेस का जो रेगुलर बिज़नेस है आपका बन जाता है तो फिर आपको आसानी हो जाती है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बात ही प्यारा सा गीत आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्करा आते रहो भरपूर बनेगा ओ भारत फिर भरपूर बनेगा कोई कृष्ण कन्हैया सा राधा सी हर बाला होगी सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी हर बालक कृष्ण कन्हैया सा राधा सी हर बाला होगी सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी तीरों से आकाश भरा सितारा विश्वभाल पर चमकेगा नारी शक्ति पूजित होगी सौभाग्य का सूरज चमकेगा अब देर नहीं भारत का सितारा विश्वभाल पर चमकेगा नारी शक्ति पूजित होगी सौभाग्य का सूरज दमकेगा सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी हीरो से आकाश भरा जगत गुरु यह भारत है भगवान जहाँ पर आते हैं गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं वही जगत गुरु यह भारत है भगवान जहाँ पर आते हैं गीता गंगा क्यों गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी तीरों से, हो से आकाश भरा फिर भरपूर बनेगा कोई नहीं कमी होगी हीरो से आकाशरा मोदी से भरी जमी होगी भारत फिर भरपूर बनेगा भारत फिर भरपूर बनेगा भारत फिर भरपूर बने फिर भरपूर बनेगा नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं सुरेंद्र गोयल जी हमारे साथ हैं जो बहादुर गढ़ से बिलोंग करते हैं जो हरियाणा के पास में पड़ता है और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं उनके साथ बातें करने में बड़ा आनंद आ रहा है और आशा करता हूँ आप सभी उन चीज़ों को नोट कर रहे हैं जो चीज़ें अच्छी लग रही हों आइए आपको अगर अच्छा लग रहा है कार्यक्रम तो ज़रूर मैसेज भी कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आज आप 60 रनिंग में हैं 60 साल आपके पूरे हो चुके हैं तो 60 साल के अंतराल में एक बहुत लंबा सफ़र आपने जीवन का तय किया है तो इसमें काफ़ी लोगों के साथ जुड़ना हुआ होगा आप लोगों को मिले होंगे तो ऐसे लोगों के बारे में बताइए जिनसे आपको काफ़ी प्रेरणा मिला या फिर आपको मोटिवेशन मिला हो उनके बारे में कुछ बातें सुनाइए जैसे जीवन के अंदर बहुत सा व्यक्ति हमें मिलते हैं और उनसे हमें जो है बहुत मोटिवेशन मिलता है तो सबसे पहले मोटिवेशन तो मुझे अपने परिवार से ही मिला जी, जी और सबसे पहले तो मोटिवेशन हमें अपने पिताजी से ही मिला क्योंकि वो टीचिंग लाइन में थे और उनका जीवन बड़ा सादा भी था सिंपल भी था और बड़ा ही कहना मैं और समाज में उन की प्रतिष्ठा भी अच्छी थी तो मुझे ये लगा कि मैंने अपना जो जीवन है वो एक ऐसा बनाना है जिससे लोग बाग हमें वैल्यू के नाम से जाने ना कि हमें किसी दूसरे रूप में जाने कि ये इनके पास पैसा ज़्यादा है या इनके पास ये चीज़ ज़्यादा है मुझे जब यही दिल में इच्छा थी कि कोई हमें समाज में या परिवार में या हमारी पहचान हो तो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हो कि हाँ ये व्यक्ति संस्कारी है प्रतिभा है और एक दो को मदद करने वाला है तो पिताजी हमारे कोई भी घर में कोई भी गरीब आता था या कोई दूसरे व्यक्ति आते थे तो कोई भी बात होती थी तो उनका उद्देश्य यही रहता था कि इनकी मदद की जाए कोई किसी बात के लिए आता था तो वो भी उसमें सहयोग करते थे या कोई गरीब भी होता था तो वो उसकी मदद करने की भी उनकी इच्छा रहती थी कि हाँ इनके भी किसी रूप में मदद कर दी जाए तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरी भी ऐसी नेचर बन गई थी कि हमारे पास कोई भी आता है तो मेरी सहयोगी नेचर रहती है और दूसरा मुझे मोटिवेशन मिला एक टी सीरीज वाले थे गुलशन जी तो मैं एक बार सबसे पहले एटी के अंदर वैष्णो देवी माता के दरबार में गया और वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि उन्होंने भंडारा लगा रखा था और भंडारे में क्या नाम है वो खुले दिल से सबको खिला रहे थे और किसी को भी चेक ना जाति भेजता ना रंग भेजता कोई भी थी सब आए जो चीज़ बनती थी सबको एक जैसी दी जाती थी और मैंने जब उनसे पूछताछ की वहाँ पे भंडारे में तो मैंने कहा यह किसका चल रहा है तो उन्होंने कहा अभी ये टी सीरीज वालों का चल रहा है और वो अपनी इनकम का 20 या 25 परसेंट इस काम में लगाते हैं तो वो बात मुझे उस समय मैंने अपना व्यापार शुरू ही किया था और मेरे दिल में वो बात जो है वो बहुत अच्छी लगी और मैंने अपने जीवन में यही कहा कि मैं भी अपने कमाई का एक हिस्सा अपने सामाजिक कार्यों में हम लगाएंगे ताकि क्या है कि मन की भी शांति मिले और धन भी पवित्र हो जाए क्योंकि जो आप धन कमाते हैं उसमें से कुछ भी पैसा आप सफल करते हैं तो वो पैसा आपके अगले जन्म में भी प्राप्ति कराता है और इस जन्म में आपको मन की शांति दिलाता है और हमारी फिर प्रेरणा यही रहती है कि हम अच्छे कार्य करें तो वो प्रेरणा मुझे उस समय मिली और वो प्रेरणा मुझे बहुत काम आई और अभी तक मेरा मन ये रहता है कि जो जरूर से ज़्यादा अगर हमारे पास कुछ चीज़ है तो वो समाज में सफल की जाए और व्यक्तियों को मदद की जाए जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये बातें जो है अच्छी लग रही हैं और कहीं ना कहीं हमारा मन भी जो है कोई भी चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलता है तो आसानी से हम लोग सीख भी लेते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं तो बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया टी सीरीज़ के गुलशन कुमार के बारे में और साथ ही साथ आप अपने पिताजी से ज़्यादा मोटिवेट होते रहे क्योंकि वो एक शिक्षक के रूप में आपके सामने रहे और उनके जीवन को आपने बहुत करीब से देखा है तो उनकी यादें और उनकी बातें ज़रूर आपके जहन में बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावित कर रही हैं तो मैं चाहूँगा कि अब पिताजी को जब आपने याद किया है तो उनके लिए अगर कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से तो कौन सा गीत आप पिताजी को सुनाना चाहेंगे पिताजी को देख के जो है मुझे एक फिल्मी गीत बहुत ही याद आ रहा है तुझे सूरज कहूँ या, या चंदा, चंदा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज, राज दुलारा तो, तो पिताजी जो है <laughs> वो मेरे से बहुत ही स्नेह करते थे और जब मैं उनकी याद आती है तो मेरा दिल भी थोड़ा उनके प्रति भर आता है <laughs> जी जी, जी. क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत आश रखी थी चलिए सुरेंद्र जी काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं आपके साथ और आपने पिताजी को याद करते हुए अपने आँखों में और आपके दिल में उनके प्रति जो प्यार है वो आपके शब्दों में नजर आता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए आपके पिताश्री के लिए ये गाना रेडियो मधुबन की ओर से सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में चलिए सुनते हैं आप सुना है रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्करा रहो कहू या चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा तुझे सूरज कहू या चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज लारा मैं कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले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 तुझे मैं चलना सिखलाऊँ कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और जो भी बातें आपको अच्छी लग रही हो तो ज़रूर चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप मैसेज करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं अपनी खुशी को व्यक्त कर सकते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि सुरेंद्र जी काफ़ी समय से आप जो है ब्रह्मा कुमारी संस्थान से भी जुड़े हुए हैं और आपका काफ़ी अलग अलग जगह पे घूमना भी होता है तो मैं चाहूँगा कुछ यात्राओं के बारे में बताइए जहाँ पर पूरे भारत या कहीं भी आपने घुमा हो अपने इस लाइफ टाइम में तो उनमें से जो बहुत ही अच्छे अनुभव आपके हैं यात्राओं के तो वो अनुभव हमें सुनाइए तो जैसे बहुत इंडिया में बहुत स्थानों पर जाने का अनुभव मिला और एक विदेश भी कहें या ना कहें क्योंकि वो मुझे नेपाल जाने का भी अनुभव मिला जी, जी जी तो नेपाल को हम विदेश भी कह सकते हैं देश भी कह सकते हैं <laughs> क्योंकि मैं नेपाल मुझे बहुत अच्छा लगा मैं 98 में नेपाल चार या पाँच दिन के लिए गया था तो वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा मुझे और वहाँ के जो भाई बहन और वहाँ के निवासी मुझे बहुत ही भोले लगे और मुझे ये लगा ही नहीं कि हम विदेश में हैं क्योंकि एक अपनापन लगा जैसे हमारा भारत में माहौल है वैसे ही वहाँ पे था और आपस में इतनी उनके अंदर जो है नाइन्टी एट में हम जब गए थे तो बहुत ही ईमानदारी भी लगी मुझे उनमें और बहुत भी डेलीगेट लगे और बहुत शरीफ थे और कोई किसी भी प्रकार की चीटिंग मैंने वहाँ पर नहीं देखी क्योंकि हमने कभी टैक्सी भी करी शॉपिंग भी की और होटल में भी रहे और लोगों से मिले जुले भी तो वहाँ मुझे किसी भी प्रकार का ना तो भय का वातावरण लगा उस समय और ना ही किसी भी प्रकार की चीटिंग ही हमारे साथ हुई और एक प्रोग्राम में हम वहाँ पे गए थे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मुझे एक प्रोग्राम में वहाँ जाने का अवसर मिला तो उस समय वहाँ के जो महाराजा थे और महारानी थे वह उस प्रोग्राम में आए थे तो हु आमने सामने उनको देखने का भी मुझे अवसर मिला और मैंने देखा कि उनकी जो भावना है वो बहुत अपने देश के प्रति बहुत श्रेष्ठ हैं और बहुत ही रॉयल्टी उनमें देखी और देखा कि अपने देश में तो देवी देवताओं को हम अपने पूजा के स्थान में रखते हैं और नेपाल में मैंने देखा कि जो वहाँ के महाराजा और राजा होते हैं उनकी वहाँ पूजा होती है और वो अपने पूजा घर में उनका चित्र रखते हैं तो ये बात भी हमें बड़ी अद्भुत भी लगी और अच्छी भी लगी देखो क्या ना मैं लोगों का एक राजा के प्रति एक जो सम्मान होता है वो हमने वहाँ पे देखा हुँ, हुँ, हुँ, हुँ. तो वो बात बहुत अच्छी लगी और हमने जो है न ए, एवरेस्ट की चोटी पे जो है वो हवाई जहाज़ से एरोप्लेन से हमने वो सारे सीन देखे तो बहुत अच्छा लगा नेपाल और उसके बाद भारत में हम बहुत स्थानों पे गए और सबसे ज़्यादा स्थान तो मुझे माउंट आबू लगा अच्छा अच्छा हाँ और माउंट आबू के अंदर बिल्कुल शांति का माहौल लगा क्योंकि ऐसा हिल स्टेशन के अंदर बहुत कम होता है कि जो साफ़ सुथरा भी हो शांत भी हो और रमनीक भी हो और आध्यात्मिक भी हो तो माउंट आबू ये सारी बातें पूरी करता था और मुझे यहाँ पे आके जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो इंटरनेशनल हेड कोार्टर है वहाँ पर जाने का मौका मिला और वहाँ वहाँ पे उनके जो इंटरनेशनल हेडकुआटर पे हम गए तो वहाँ पे जो उनकी जो फाउंडर हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के दादा लेखराज जी जो एक ब्रह्मा बाबा के रूप में जो है वहाँ पे कार्य किया उन्होंने तो वो जो उनकी कर्मसतली मैंने देखी तो वहाँ पे मैं बहुत ही अनुभूत हुआ और बहुत ही इतना अच्छा लगा कि वहाँ जो स्थान बना हुआ है जैसे ही उस स्थान पे हमने एंटर किया एक मुझे अलौकिक वातावरण एक आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव हुआ क्योंकि ऐसी पवित्र वाइब्रेशन ऐसी शांति का अनुभव ऐसी डीप साइलेंस का अनुभव मुझे वहाँ पे हुआ जो सारे संसार में मैं इतने स्थानों पे गया मुझे नहीं हुआ तो उनसे मुझे इतनी वाइब्रेशन मिल रही थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे स्वयं मुझसे बात कर रहे हैं और उस बात से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने जो है ज़्यादातर समय अपना मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपना लगाता हूँ और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पवित्रता की शांति की प्रेम की एक अनुभूति ही नहीं होती वो हमारे स्वरूप में भी आ जाती है और जब हम बाहर के भाई बहनों से मिलते हैं तो उनको भी ये लगता है कि हाँ आपके अंदर एक शांति की शक्ति है आपके चेहरे से आपके व्यवहार से आपके बोलचाल से ऐसा लगता है कि आपने बहुत अपने जीवन के अंदर इसको पाया भी है और दूसरों को भी दे रहे हैं तो ये जो चीज़ है वहाँ पे आने से मुझे इतनी अच्छी लगी है कि यहाँ पे जो है राजयोग का अनुभव कराया जाता है राजयोग माना आत्मा का परमात्मा से मिलन धार्मिक रिलीजियस में हम जो भी परमात्मा या किसी भी इष्ट को याद करते हैं तो शरीर से याद करते हैं यहाँ पर एक मैंने एक अलग अनुभूति का अनुभव किया कि जैसे हमारा एक शरीर है और इसके अंदर आत्मा है तो हम जब अपनी आत्मा को याद करके और शरीर को भूलते हैं और परमपिता परमात्मा आलमाइटी शिव से जब हम ध्यान लगाते हैं या राजयोग के माध्यम से आत्मा का जब परमात्मा से जो मिलन होता है तो वो जो मिलन है उसकी जो अनुभूति होती है वो एक अलौकिक अनुभूति है एक प्यारी अनुभूति है वो इतनी अच्छी अनुभूति है कि उसके अंदर हमें ऐसे लगता है कि जैसे भगवान और हम अलग है ही नहीं और इतनी प्यारी स्टेज है वो कि उसमें हमें शांति की पवित्रता की प्रेम की सुख की आनंद की अनुभूति होती है और वो अनुभूति इतनी अच्छी होती है कि उसके अंदर हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और ना यहाँ कोई अंधविश्वास है कि ऐसा करें या करें यहाँ तो सिर्फ़ क्या है कि एक पढ़ाई है और उस पढ़ाई को अपने जीवन में लाना है और राजयोग के माध्यम से हमें अपनी इनर पावर को स्ट्रोंग करने का यहाँ पे अवसर मिलता है और उसके माध्यम से जो हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया वो इतना जीवन में परिवर्तन आया कि हमें कोई भी बात इस समय कोई मुश्किल लगती ही नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन में बहुत प्रकार की समस्याएं परिवार से भी आती हैं व्यापार से भी आती हैं समाज से भी आती हैं वो सब बातें आती हैं परंतु जो बातें आती है वो हमारा दृष्टि दृष्टिकोण जो है यहाँ पे आने से इतना बदल, बदल गया, गया है कि वो जो समस्या है वो हमें समस्या नहीं आती है हमें दिमाग में ये रहता है बुद्धि में ये रहता है कि हम समस्या नहीं है हम समाधान करें ठीक है ना जी <laughs> और वो समाधान के रूप में हम जाते हैं एक है चिंता करना चिंता करने से बुद्धि का हराश हो जाता है और हमारी जो ए, उस कार्य को जो करने की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाती है परंतु जब हम सोचते हैं कि ये तो जीवन का अंग है कोई भी समस्या स्थाई नहीं होती है आज है कल उसको जाना ही जाना है तो इसलिए हम क्यों चिंता करें हम उसका समाधान करें और हम किसी के लिए भी जो है समस्या नहीं बने हम सब के लिए समाधान बने और मेरा तो यही आप लोगों को जो है क्या नाम है एक जीवन का अनुभव यही है कि हम समस्या ही नहीं बने हम समाधान बने और हम एक दूसरे के काम आए ताकि जो है क्या नाम है और दिल से काम करें ऊपरी रूप से काम ना करें कई बार हम देखते हैं कि आज जो संसार के अंदर जो है कोई ना कोई मदद या किसी भी प्रकार की करते हैं तो स्वार्थ से करते हैं और हमें अपने जीवन में ये लगे कि हम किसी की भी मदद करें दिल से करें और निस्वार्थ करें और हमें भी पता है इस बात का जो हम करेंगे वो हम पाएंगे तो इसलिए अच्छा ही करें क्यों हम किसी से ऐसा वैसा करें जी जी हाँ तो अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, अच्छा पाएंगे। बुरा आ, करेंगे तो बुरा बुरा, बुरा पाएंगे।, पाएंगे ये <laughs> हमारे पास बहुत ज्ञान है सबके पास ज्ञान है किसी से भी हम पूछेंगे कि आपको क्या करना है सब जवाब दे देंगे तो मुझे एक संत की एक महात्मा की बात बहुत अच्छी लगी एक व्यक्ति रोज उनके पास जाता था और कहता था गुरुजी आज हमें कोई नई बात बताओ तो गुरुजी रोज उनको नई नई बात बताते थे तो जब दस बारह दिन लगातार हो गए और उनको ज्ञान देते रहे तो उसके बाद फिर गुरुजी ने पूछा फिर वो उसने कहा भी गुरु कुछ और बात बताए तो गुरु ने कहा ठीक है तो जो मैंने आपको बताया है आज मैं आपसे उससे पूछता हूँ तो उन्होंने पूछा भाई किसी को दुख देना चाहिए तुम्हला जी नहीं किसी को क्या नाम तंग करना चाहिए तुम्हला नहीं तो वो जो बात पूछते गए वो उनका जवाब देता रहा तो उसने कहा जी ज्ञान तो आज हम सब के पास है परंतु कमी क्या है वो हमारे जीवन में नहीं है नहीं। अगर वो ज्ञान हम अपने जीवन में ले आए तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बन जाएगा परिवार भी अच्छा रहेगा और देश भी तरक्की करेगा और समाज भी तरक्की करेगा तो मेरी तो आप सब के प्रति एक यही शुभ भावना है कि आप और हम ठीक है अपने बारे में तो सोचना ही है क्योंकि परिवार के पर देश के बारे में भी सोचें क्योंकि क्या है पहले देश और फिर हम अगर हमारी ये भावना देश के प्रति रहेगी तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित जापानियों ने किया एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी एक बार हमारे स्वामी जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में यात्रा करते करते देखा उन्होंने उनको फल खाने की इच्छा हुई गाड़ी जिस स्टेशन पर रुकती थी वो उतरते थे तो उनको वो फल कहीं नहीं मिलता था तो वो जैसे ही अगले स्टेशन में बैठे और उनके मुख से कोई साइड में उनके बराबर में कोई बैठा हुआ था एक जापानी भाई तो उनसे कहा भी जापान के अंदर सब चीज़ें हैं परंतु यहाँ फल नहीं है तो वो उस बात को उसने अपने अंदर रखा और अगला जब स्टेशन आया तो वो क्या ना मैं फल की एक टोकरी लेके आया और सन्यासी जी को उसको दी महात्मा जी को दी तो उसने कहा महात्मा जी आप हमारे देश के लिए ये मत कहना कि यहाँ फल नहीं है <laughs> तो वो देखो कितनी अच्छी बात वो लगी मुझे कि देश के प्रति उनका कितना डेडिकेशन है और वही बात मैं कहता हूं कि हमारे भारत के अंदर हो जाए तो भारत फिर से वो सोन की चिड़िया बन जाएगा <laughs> जो हमारा गायन है क्योंकि भारत सारे विश्व का गुरु था अब थोड़ा सा थोड़ी सी उसमें कमी आई है तो हम समझते हैं कि सभी देशवासी अगर हम इस बात पे वैल्यूज पे ध्यान देंगे तो वो समय दूर नहीं है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी इस बात में लगे हुए हैं और हम सब मिलकर अपने देश को जैसे जापान वालों की एक राष्ट्रभक्ति के रूप में है अगर वही हमारे अंदर भी आ जाए हम रंग भेद जातिवादी इससे ऊपर निकलकर कर उठ के एक सिर्फ राष्ट्र के प्रति देखें तो हमारी जितनी भी ये जो समस्याएं हैं मैं समझते हैं कि ये जो समस्याएं हैं ये हमारी समस्या नहीं रहेगी और ये समस्याओं से हम दूर एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे एक नव निर्माण करेंगे विश्व का जिसके प्रति हमारी सब की भावना भी है क्योंकि हमारा देश है सबको उसने एक मार्ग दिखाया है एक सबको गुरु के रूप में बहुत भारत का नाम था और भारत को सोने की चिड़िया कहते थे तभी विदेशी जो है हमारे भारत पर आकर्षित हुए थे आक्रमण किया था राज किया और उसको तैश नैस करके लूट के जो चले गए थे आज फिर हमें इस अपने देश को सवारने के लिए फिर से हमें एक राष्ट्र की हमारे अंदर वो और अपने देश, देश को प्रेरणा मिले और अपने देश को फिर से एक वही स्थान दिलाना है अगर हम सब मिलकर सवा सौ करोड़ देशवासी अगर इस बात को हम इंडिविजल हर एक व्यक्ति ये करना है मुझे करना ही है क्योंकि हमारा जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का नारा है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन तो अगर हम ये सोचे कि मुझे करना है कोई दूसरा करे या ना करे तो ज़रूर मैं समझता हूँ कि हमारा देश फिर से वो जो पहले उसकी जो के नाम है प्रतिभा थी या उसका जो नाम था वो फिर से हम कर पाएंगे जी जी चलिए सुरेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिल रहा है कि देश के प्रति अगर हम सभी लोग एकर जुट होकर देश के लिए सोचना शुरू करें तो देश अपने आप ही आगे बढ़ेगा और देश फिर से जो भारत देश है वो सोने की चिड़िया कहलाएगा बहुत ही अच्छी भावनाओं को आपने व्यक्त किया सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आपका। तो चलिए इस कार्यक्रम में फिर मिलेंगे अगले संडे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहे रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते सुनते रहो मुस्कुर तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा